गीता तत्व चिंतन संन्यास और योग 224 सौ सांख्य योगी की साधना पद्धति जीवन की सब क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव यह सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी की साधना पद्धति है वह तत्वविद है और युक्त भी उसने श्रवण मनन से तत्व को जान लिया है कि ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत क्षणभंगुर एवं अनित्य है तथा मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है नित्या नित्य वस्तु का विवेक करते हुए उसने नित्य को जानकर उसके साथ अपने को युक्त कर लिया है और अनित्य का त्याग कर दिया है ऐसा सांख्योगी शरीर की ऊपर कही गई सारी क्रियाएं करेगा तो सही पर उसका भाव यही रहेगा कि इंद्रिया ही अपने अपने विषयों में बरत रही है उन क्रियाओं के प्रति उसका साक्षी भाव रहेगा यहाँ पर शरीर से होने वाली सब प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया गया है पश्यन शपृशन जिघ्रन और असनन इन पांच पदों में पाँच ज्ञानेन्द्रियों की सारी क्रियाएं वर्णित हुई है गच्छन ग्रहणन और प्रलपन से पैर हाथ और वाणी तथा विसृजन से उपस्थ एवं गुदा ऐसी पांच कर्म इंद्रियों की क्रियाएं बतलाई गई है स्वसन पद प्राण अपान व्यान उदान समान इन पाँचों प्राणों की क्रियाओं का बोधक है उन्मिशन और निमिशन पद कर्म आदि पाँचों वायु भेदों की क्रियाओं के बोधक हैं और स्वपन पद अंतकरण की क्रियाओं का बोधक है इस प्रकार यहाँ पर संपूर्ण इंद्रिय प्राण और अंतकरण की क्रियाओं का उल्लेख किया गया है व्यक्ति के द्वारा होने वाले समस्त प्रकार के कर्म इन क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं ज्ञान योगी का भाव यही रहेगा कि उसके जीवन में शरीर निर्वाह के लिए खान पान आदि तथा लोकोपकार के लिए प्रवचन भाषण उपदेश लिखना पढ़ना सुनना सोचना आदि जितनी भी क्रियाएं होती है वे सब प्रकृति के द्वारा प्रेरित अपने आप होती हैं इनमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है इंद्रियाँ ही अपने अपने अर्थों में बरतती हैं 225 दुष्कर्मी वेदांती का कुतर्क यहाँ पर एक शंका हो सकती है यदि ऐसी बात है तब तो एक पाखंडी भी काछाय वस्त्र धारण कर व्यभिचार आदि बुरी क्रियाएं करता हुआ यह दलील दे सकता है कि वह जो वह तो मात्र उन क्रियाओं का साक्षी है और अपने को उन बुरी कहलाने वाली क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक ऐसा ही प्रसंग आता है एक पंजाब की ओर का साधु आकर दक्षिणेश्वर में ठहरा था अपने को वह वेदांती बतलाता था पर था दुष्कर्मी श्री रामकृष्ण के कानों में यह बात पहुंची। एक दिन जब वह साधु उनसे मिलने आया तो उन्होंने भत्सना के स्वर में कहा तुम कैसे वेदांती हो जी दुष्कर्म भी करते हो और वेदांती भी बनते हो इस पर वह साधु बोला अजय महाराज अभी मैं आपको वेदांत समझाए देता हूँ जब सारी दुनिया ही मिथ्या माया है तब मैं तो कुछ करता हूँ वही क्या सत्य है वह भी तो मिथ्या ही है श्री रामकृष्ण रुष्ट हो बोले तुम्हारे ऐसे वेदांत में पर मैं थूकता हूँ तात्पर्य यह कि पाखंड तो हर सिद्धांत की आड़ में किया जा सकता है यहाँ पर प्रसंग पाखंडियों का नहीं है यहाँ तो निष्ठावान साधकों को लेकर बात कही जा रही है ज्ञान योग के साधक को विवेक वैराग्य श्रम दम उपरति समाधान श्रद्धारूप शर्त संपत्ति और मुमुक्षा इस साधन चतुष्टय को अपने जीवन में अंगीकार करके चलना होता है जिसके फलस्वरूप उसके अंतकरण के काम क्रोध अहंकार, अहंकारादिदोष क्रमशः कम होते जाते हैं अतएव उसके द्वारा दुराचरण संभव नहीं है